हरि सक्षमतेमचंद्राय नमः ओम नमः परमहंसा स्वादितिन्नकर भक्तजनानसा श्रीरांद्रा बागी वदने लक्ष्मी च यस्यास्ते वक्षसी यदि त्रृशुन् विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्ष श्री श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्ध नमा नमो गोभ्यीमती सौरभेय्य नमो ब्रह्मसुता पवितभ्यो नमो नमः सीता पद जिन परम प्रिय किन्न श्रिया मांडवी उर्मीला श्रुति वरवा चारेरा गिरिराज श्री महाराज की जय, श्री श्रीनाथ जी महाराज जय श्री कामदगिरि भगवान की जय श्री कष्टभंजन मारुति श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री बाबा भक्तमाली जी गोशाला की जय श्री लेह बिहारी जी महाराज की जय श्री गिरिराज महाराज की जय यज्ञेश्वरी जननी गौ माता की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय, श्री चौरासी कोष धाम की जय, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबाजी श्री भक्तमाली जी लीला सत्संग मंडपम की जय चातुर्मास्य राम रामकथा महामहोत्सव की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री तुलसी जयंती महामहोत्सव की अनंत स्त्री विभूषित परम रसिक आचार्य चरण श्री स्वामी रामचंद्रदास जी महाराज की जय श्री मिथिला धाम की जय उनके तिरभाव तिथि की जय उनके कृपा पात्र श्री मदन मोहनदास जी श्री मदन बाबा की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त प्रजवासी जय श्री श्रीमदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जय जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम हर हर महारे मिताई गौर हरिभो श्रीरास बिहारी जी भगवान की जय जय जय श्री राधे ये हरिशरणम अन ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वे परात्ब्रह्म असंख्येय दिव्यान कल्याणगुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछाकु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुकपीठ के ठाकुर जी श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी के चरणाश्रय में समस्त पूर्वाचार्य चरण गुरुजन वृंद उनकी भावमयी सन्निधि में श्री मलुकपीठ की ठाकुर जी की गौशाला जिसका नामकरण स्वयं पूज्य श्री पत्मेड़ा महाराज जी ने किया श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला के पवित्र परिसर में श्री गिरिराज जी कामता जी ठाकुर श्रीनाथ जी कष्टभंजन मारूति श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूजया गोमाता की सन्निधि में अभी तो प्रतीकात्मक रूप में एक सवत्सा गाय हैं यहां लगभग 200 सौ गाय निरंतर निवास करती रही है अभी जड़ख गोधाम में है नीचे का कार्य संपन्न होने के बाद वे पुनः अपने स्थान पर अपने गोष्ठ में आ जाएंगे आज हम सबके लिए केवल श्री रामानंद संप्रदाय के जो अनुवर्ती आस्तिक वैष्णव हैं, केवल उनके लिए नहीं प्रत्येक सनातन धर्माश्रयी के लिए आज अत्यंत गौरव का गरिमा का महान दिवस है कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की आज आविर्भाव तिथि है श्रावण शुक्ला सप्तमी श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर पंद्रह सौ चौवन विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरयो शरीर आज श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है जिनका प्रसाद केवल हम लोग नहीं समग्र विश्व जिनका प्रसाद प्राप्त कर रहा है जिनकी वाणी का आश्रय लेकर सनातन धर्म सुरक्षित है भले ही संस्कृतज्ञों का ह्रास हुआ हो संस्कृत भाषा का ह्रास हुआ हो जब तक श्री रामचरितमानस और गोस्वामी जी के पवित्र ग्रंथ इस धरती पर विद्यमान है तब तक वैदिक सनातन धर्म का कुछ भी अनिष्ट होने वाला नहीं है। ऐसी पवित्र वाणी गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे वैदिक सनातन धर्म के जो आस्तिक संप्रदाय हैं उन आस्तिक संप्रदाय के जो महान आचार्य हुए उन आचार्यों को भी ऐसी मान्यता प्राप्त नहीं हुई जैसी मान्यता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को प्राप्त हुई इस बात को किसी अन्य दृष्टिकोण से न लिया जाए हमारी विनम्र प्रार्थना है सभी आचार्यों के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है हम उन सभी आचार्यों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हैं और उनकी परंपरा के जो सभी साधक उपासक हैं उनका भी हम वंदन करते हैं लेकिन हम जो बात कहना चाहते हैं हमारा जो भाव है उसको आप ध्यान दीजिए दास के कहने का प्रयोजन यह है कि जैसे सर्वमान्य आचार्य सभी संप्रदायों के लिए तुलसीदासी हुए ऐसे सर्वमान्य आचार्य तत्त संप्रदायों के प्रवर्तक आचार्य भी सर्वमान्य नहीं हो सके जैसे सर्वमान्य गोस्वामी श्री तुलसीदास आस्तिक संप्रदायों में कौन ऐसा पवित्र वैदिक संप्रदाय है जिस संप्रदाय में गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति आदर भावना हो पूज्यता का भाव, हो केवल वैष्णव नहीं केवल रामानंद संप्रदाय नहीं सभी आस्तिक संप्रदायों में गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति अगाध श्रद्धा है नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे वेद के बाद यदि कोई सर्वमान्य सर्वग्राह्य ग्रंथ है तो वह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पवित्र साहित्य है श्री रामचरितमानस है आज संपूर्ण राष्ट्र उन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणत है नतमस्तक है हम सब कृतज्ञ हैं गोस्वामी जी की मंगलमयी जयंती तो हम लोग मना ही रहे हैं मिथिला धाम के एक महान प्रेमी अनुरागी रसिक संत अनंतश्री विभूषित स्वामी श्री रामचंद्रदास जी महाराज हमारे श्रद्धे श्री मदन मोहन दास जी इनका गुरु प्रदत्त नाम तो श्री मदन मोहन दास जी है पर सब लोग श्री मदन बाबा के नाम से ही इनको जानते हैं जो जुगल शरण जी के बिल्कुल निकट विराजमान है दक्षिण पार्श्व में तबला वाले भैया जी का क्या नाम है पवन जी पवन जी के बगल में बैठे हैं वो हमारे श्री मदन मोहन दासी के पूज्य गुरुदेव उनका भगवत धाम प्रयाण ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी प्रातः चार बजकर आठ मिनट पर आपने भगवत स्मृति पूर्वक दिव्य साकेत धाम प्रयाण किया गंगा तट सिमरिया घाट पर आपका संस्कार आपकी जल समाधि हुई ऐसे पूज्य महान संत आओ बाबा आगे विराजो आगे ऐसे पूज्य महान संत उनकी तिरुभाव तिथि तो ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी है लेकिन तिथि के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी है तो आज हमारे श्री मदन बाबा श्री मदन मोहन दास जी के ओर से आज मलुक पीछ बिहारिणी बिहारी जी को भोग धराया गया आज भंडारा बाबा की तरफ से था आज का उत्सव बाबा की तरफ से हम बताये विनी दक्षिणा भी इन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादा बांटी है खूब उन्मुक्त भाव से और ठाकुर जी को मिथिला की पद्धति की रसोई भी बनी कई तरह का और मलुक पीठ के ठाकुर जी को मिथिला पद्धति की रसोई भी ठाकुर जी को आरोग्य गवाई गई और उनका अधरामृत प्रसाद लेने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ आज पहला दिन है इस भवन का श्री सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी श्री भक्तमाली जी सत्संग लीला मंडपम का उद्घाटन ठाकुर श्री रास विहारि ने रास बिहारी जी के करकमल से पूजन करके ठाकुर जी ने पूजन करके इसका उद्घाटन किया पूज्य श्री गोरीलाल कुमार बाराघाट वाले महाराज जी पूज्य श्री रसिक माधव दास जी प्रेम गली वाले महाराज जी सभी पूज्य संत उपस्थित थे पहले गो पूजन हुआ और इसके बाद ठाकुर जी श्री जी ने स्वयं पूजन करके इस भवन का शुभारम्भ किया और अपने महाराष्ट्र से नित्य राष्ट्र से बंसी चोरी लीला से इस लीला सत्संग मंडपम का उद्घाटन भी आज श्री ठाकुर जी ने किया आज पूज्य बाबा की तरफ से उत्सव है और ऐसे दिव्य संत का उत्सव परम पूज्य श्री रामचंद्रदास जी महाराज का उत्सव भी श्री तुलसी जयंती के साथ हम लोग मना रहे हैं ये सौभाग्य की बात है जैसा कि बाबा ने बताया कि आपके पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में कभी किसी पर क्रोध नहीं किया यह अत्यंत असामान्य बात है श्रीमद भागवत में भगवान ऋषभ देव जी ने कहा बहुतचारी महत्वाहुर्मुक् समोद्वारिता संगम महा समिस्ता म्य वहाद साध बड़ा प्यारा श्रोत था महत्पुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार विमुक्ते मुक्ते, मुक्ते है नहीं विमुक्ते दो तरह की मुक्ति होती, होती, होती है, एक मुक्ति होती है, एक विमुक्ति होती है। विमुक्ति माने क्या आ वि उपसर्ग लग गया मुक्ति क्या गया विशिष्ट अर्थ हो गया विशिष्ट मुक्ति क्या है? मरने के बाद मुक्ति हो वो मुक्ति और जीते जी मुक्ति हो जाए वो विमुक्ति जीते जी अहंता ममता समाप्त हो जाए अविद्या का सर्वथा क्षय हो जाए अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाए परमात्म तत्व परमार्थ तत्व का प्रकाश हो जाए यह जीते जी मुक्ति जीवन मुक्ति महात्पुरुषों की सेवा जीवन मुक्ति का द्वार है नरक का द्वार क्या है बहुत ध्यान से सुनिए तमो योशितां संगी संगम योषिताम संगम तमो द्वार न अबितु तो योषिता संगी संगम तमो बड़ी सुंदर बात है स्त्रियों का संग नरक का द्वार है ये बात नहीं स्त्रियों में आसक्त जो भोगी विषयी स्त्रैण पुरुष हैं उन विषयी पुरुषों का कुसंग नरक का है। स्त्रियां तो जगन्माता है भगवती सीता श्री राधा श्री रुक्मिणी अनुसुईया अरुंधती मदयंती दमयंती आदि आदि इन सबका स्वरूप है ये भगवत अवतारों से लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े महापुरुष इन्हीं से अवतरित हुए हैं ये पूज्या है ये वंदनीय है किंतु इनके प्रति जो भोग्या की दृष्टि रखने वाले विषयी कामी भोगी लोलुक -लो पुरुष हैं उन पुरुषों का कुसंग नरक का द्वार है तो जिन महापुरुषों की सेवा को जीवन मुक्ति का विमुक्ति का द्वार कहा गया उन महापुरुषों के लक्षण क्या है उन महापुरुषों के लक्षण हैं महान सत्ते समचित्ता वे महांत पुरुष समचित्त होते समान रूप से सर्वत्र अपने आराध्य इष्ट भगवान का दर्शन करने वाले होते समदर्शी होते समचित्त होते महांत समचित्ता प्रशांता प्रशांता करते षडूरूमी रहता क्षोभ रहता है क्षोभ होते हैं क्षोभ रहित होते विम्युवा लक्षण विमन्यवा विगता मन्यु एशाम से विगतो मन्यु यस्य असौ विम्यु जिसका क्रोध समाप्त हो चुका है क्रोध जिसका सर्वथा समाप्त हो चुका है उसको विम्यु कहते हैं मन् क्रोधरहिता क्रोध शून्य क्रोध शून्य होते सुहृद सबके सच्चे सगे हितैसी होते और साधवा साधव कर्थ परोपकारी न परोपकारी होते जो समचित्त होगा वही प्रशांत होगा और जो प्रशांत होगा वही विमन्यु होगा क्रोध रहित होगा और जो क्रोध रहित होगा वही सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी होगा और जो सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी होगा वही सच्चा साधु होगा ऐसे साधु पुरुषों का संग मोक्ष का द्वार है विषयी पुरुषों का संग नरक का द्वार है तो निश्चित उन दिव्य महापुरुष में ये सभी लक्षण क्योंकि ये ये लक्षण भी मनमोहन शरण जी ये लक्षण भी संयोग शिष्ट हैं संयोग शिष्ट जानते हैं नहीं व्याकरण का एक नियम है संयोग शिष्टानाम सही व प्रवृत्ति सही व निवृत्ति संयोग शिष्ट जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति भी एक साथ होती निवृत्ति भी एक साथ हो जाती है एक होगा हो तो सब होंगे एक एक ऐसा संभव नहीं कि एक हो दूसरा रक्षण ना हो जैसे हम उदाहरण दो हम लोग बार बार कहते हैं कि कैसा श्लोक है याद यादरा चंग्री रेणु निरपेक्ष निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैरम समदर्शि अन्ब्रियाम्य हम नि पूये चंग्री रेणु श्लोक तो इसमें यह नहीं कि इनमें एक लक्षण एक लक्षण होगा तो सभी लक्षण होंगे एक नहीं होगा तो दूसरे भी नहीं होंगे देख लीजिए जो निरपेक्ष होगा वही मुनि होगा मुनि माने मुनि माने क्या होता मननशील तो जो सापेक्ष होगा वो व्यक्ति वस्तु पदार्थ का मनन चिंतन करेगा भगवत चिंतन क्यों करेगा हमें आपसे कोई अपेक्षा है तो हम आपकी याद करेंगे आपका चिंतन करेंगे भगवान का चिंतन क्यों करने लगे हमें वस्तु चाहिए तो वस्तु का चिंतन का पदार्थ चाहिए पदार्थ का व्यक्ति का चिंतन बनेगा भगवत चिंतन नहीं बनेगा निरपेक्ष होंगे तभी मुनि होंगे और मुनि होंगे तभी शांत तो होंगे शरीर संसार में आसक्ति होगी तो अशांत बने रहेंगे दुख आफत चाहो तो शरीर संसार से रिश्ता जोड़ लो और सुख शांति चाहो तो इनसे रिश्ता तोड़कर भगवत संबंध स्वीकार कर लो पूज्य स्वामी राम जी महाराज कहा करते थे जो शांत होगा वही निर्वैर होगा जो निर्वैयर होगा वही समदर्शी होगा निज प्रभु में देखें जगत कैसन विरोध और दूसरी जगह ले लो तीसरी जगह ले लो भगवान कपिल संत लक्षण कह रहे हैं तिथिक्षव कारुणिका शुरद सर्वदेही नाम अजातशत्र का साधव साधभूषण तितिषव स्थितिवत सहनशीला धरती के समान सहनशील होते हैं भगवान के भक्त जो सहनशील होगा उसी में करुणा होगी वही प्राणियों का सुहृद होगा वही अजात शत्रु होगा वही शांत होगा वही साधु होगा और ऐसे साधु की साधुता ही उसका आभूषण होती है ऐसा जो लक्षणों से युक्त साधु है वही तो भगवान की अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति करेगा मई अन्यन भावेन भक्तिं कुरंती ये दृढ़ मत प्रत्ये तट ऐसा साधु ही भगवान के लिए सर्व कर्म का त्याग करेगा सर्व कर्म त्याग करते सर्व कर्म समर्पण भगवान के चरणों में करेगा मई नन्येन भावेन भक्ति कुर ये दृढ़ मत कृते त्यक्त उसका न कोई अपना होगा न कोई पराया होगा सगे संबंधी बंधु बांधवों का उनमें होने वाली ममता का अहमता का आशक्ति का त्याग करने का वह केवल भगवान का आश्रय लेकर रहेगा मदाश्रया अब भगवान के आ, भगवान का आश्रय लेने वाले का लक्षण क्या है कथा श्रणवंती कथयंती वे मीठी मीठी कथाओं को कहेंगे भी और सुनेंगे फिर संसार का कोई भी ताप उन्हें तपा नहीं सकता है क्योंकि उनका चित्त मुझ आनंद कंद परमात्मा में रमण करता रहता है इसलिए संसार का कोई भी ताप उन्हें अनुतप्त संतप्त नहीं कर सकता हमारे कहने का प्रयोजन यह है एक साधुता का लक्षण होगा तो सभी होंगे और एक नहीं होगा तो कोई लक्षण नहीं होगा लक्षणा भास हो सकता है लक्षणा विनय हो सकता है लक्षण होंगे तो सब होंगे एक एकताप नहीं होंगे तो एक भी नहीं होंगे ऐसा नहीं कि ये लक्षण है तो ये नहीं तो पूज्य श्री रामचंद्रदास जी महाराज की कितनी बड़ी विशेषता जो हमें पूज्य बाबा ने बताई कि जीवन में कभी किसी पर क्रोध नहीं किया उन्होंने दूसरी विशेषता चाहे जितनी मूल्यवान वस्तु हुई किसी ने कुछ भी मांगा जो पड़ा सामने उठा के दे दिया कभी अपने पूरे जीवन में किसी को मना नहीं किया देने से चाहे भले ही स्वयं समस्या हो जाए संकट पड़ जाए लेकिन किसी ने कुछ भी मांगा आपके गुरुजी ने उसको दे दिया मंगन लहीन जिनके नाही से नर्क हो जग माही ऐसे संसार में बहुत कम मनुष्य होते हैं जो कभी किसी को मना करना आता ही जिनको नहीं सबको देते हैं तो ये तभी हो सकता है जब सब में भगवान की अनुभूति हो सब में भगवान का दर्शन करते हुए और एक विशेष बात बाबा ने बताई कि प्रत्येक कार्तिक मास में गंगा जी के तट पर एक महीना निवास करना एक महीना राम कथा गाना और श्री सीताराम विवाह महोत्सव करना एक महीने खूब दिव्य सेवा करना ये प्रतिवर्ष का उनका नियम था स्नान का और श्री रामचरितमानस सहित गोस्वामी जी के एकादश ग्रंथ सब कंठस्थ थे उनको सभी कंठस्थ थे और केवल कंठस्थ कहना उचित न होगा हम कहेंगे उनके तो हृदयस्थ थे उनके व्यवहार में उतरे हुए थे आत्मसात गोस्वामी जी के काव्यों को न किया होता उनकी वाणी को आत्मसात न किया होता तो ऐसा जीवन भी नहीं होता और इतनी पवित्र तिथि उत्तरायण सूर्य ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी ब्रह्मवेला में भगवत धाम प्रयाण करना और गंगा जी में जल समाधि प्राप्त करना ये सब असामान्य बात है और आज हमें अनुभव में आया कि गोस्वामी जी के साहित्य के इतने बड़े उपासक थे लगता इसलिए रघुनाथ जी ने ऐसी योजना बना दी कि आज गोस्वामी जी की जयंती के अवसर पर ही हम लोग उनका पवित्र मंगलमय स्मरण कर रहे हैं तो निश्चित ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है बोलिए परम पूज्य श्री रामचंद्रदास जी महाराज की उनकी महाप्रयाण तिथि की जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री आहा आज ब्रह्मश्री श्री विश्वात्मा बाबराजी महाराज की कृपा पात्रा शिष्या पधारी हैं संत पधारी हैं उन्होंने आज ये पुस्तक भी हमको दी गोस्वामी श्री तुलसीदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व ब्रह्मत्मा बाबरा जी के द्वारा लिखी हुई यह पुस्तिका है हमें अभी पढ़ने का अवसर तो नहीं मिला है हम तो दी थी तो साथ में रखी हुई है तक। लेकिन उसको पढ़ेंगे हम अवश्य और आज तुलसी जयंती के अवसर पर गोस्वामी जी के व्यक्तित्व कृतित्व संबंध में एक प्रामाणिक महापुरुष की लेखनी से लिखित यह दिव्य पुस्तिका हमें प्राप्त हुई यह भी हम अपना सौभाग्य ही मानते हैं गोस्वामी जी के संबंध में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें आज उनकी जयंती है भविष्य पुराण में वाल्मीकि तुलसी कलु खलु भविष्य प्रसिद्ध है पंक्ति और गोस्वामी श्री नाभाजी ने भी कलिकुटिल जीवन सारित बालनिक तुलसी भय कलिकुटिल जीवनी सारित बाली के तुल, के तुल त्रेता काव्य ने सतपोटि रमा श्रीता का निबंध करी सतकोटि रमा इस अक्षर उधरे ब्रह्मत्यादि पर अक्षर धन ब्रह्म हत्या अवभन सुख देव बहुरी तारी अवभन सुख देव बहुरीला तारी राम चरण रसमिति वृतारी श्री राम चरण संसार अपार के पार सुगम रूप नौ पाल संता जीव कलकुटी वाल्मी वाल्मीकि वाल्मीकि महर्षि का मूल तत्व क्या है उनका स्वरूप क्या है और प्रसिद्ध श्लोक है सज्जन जी कहां गए? चले गए तत्व तो क्या है वेद वेद्य परे पुंश जाते दशरथात्मजे वेद चेत सासी साक्षाणात्मना वेदांत वेद्य तत्व जो निर्गुण निर्विशेष भी है और सगुण सविशेष भी है वह पर ब्रह्म तत्व श्रीमद दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री रामचंद्र प्रभु के रूप में अवतरित हुए तो वेदों ने विचार किया जब वेदांत वेद्य प्रभु अवतार ले रहे हैं तो हम तो उनके भाट हैं हम तो उनके यश गायक हैं हमें भी उनका यशोगान करने के लिए अवतार ग्रहण करना चाहिए तो वेदों ने श्रीमद वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया वेदावतार वाल्मीकि रामायण है अब वेद नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय है सनातन धर्म के विचारधारा के अनुसार ईश्वर की कृति परमात्मा की कृति भी वेद नहीं है क्योंकि भगवान का श्वास है वेद यश निश्वसितम वेदाह ब्रह्मांड कलेवरम भगवान का श्वास वेद है श्वास की कोई रचना नहीं करता क्या हम अपने श्वास के सर्जक हैं क्या हमसे पूछे कोई कि आपका श्वास कब से एक क्या कहेंगे जब से हम तब से हमारा श्वास हम कब से है जब से तब तो से, से हम बता देंगे अब भगवान कब से है? कोई तिथि तारीख है भगवान सदा सर्वदा से हैं भगवान का श्वास प्रश्वास सदा सर्वदा से है वेद भी सदा सर्वदा से है वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रमा भागवत जी में लिखा है स्वयंभू स्वयंभू का अर्थ है कि कोई बनाने वाला नहीं वेद वेद स्वयं प्रकट है पर सृष्टि के क्रम में जब सृष्टि आरंभ होती है भगवान के नावी कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है और ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करते हैं तो बिना वेदक ज्ञान के भी सृष्टि विस्तार कर नहीं सकते इसलिए भगवत संकल्प से ब्रह्मा जी के हृदय में प्रथम वेदों का प्रादुर्भाव होता है तेने ब्रह्म हृदय या मुह्यंत यत्सूर यह भागवत जी ने लिखा है भगवान अपने हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी के भीतर वेदों का ज्ञान प्रकट कर देते हैं इसका तात्पर्य है कि वेदों की प्रथमा प्रथम अभिव्यक्ति प्रथमाभिव्यक्ति ब्रह्मा जी के मुखार्जन से होती है भगवत संकल्प से तो अब वेदों को ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट होना है तो ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि जी के रूप में प्रकट हुए स्वयं ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि जी स्वयं ब्रह्मा जी वाल्मीकि अब ब्रह्मा जी कौन है ब्रह्मा जी के मूल तत्व का चिंतन करो तो ब्रह्मा जी कौन है इसके लिए श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में भगवान के वचन को ही हम उद्धत कर रहे हैं श्री भगवानुवाच क्या कह रहे हैं भगवान अहम ब्रह्मा सर्वस्य। जगत कार अहम ब्रह्मा चरवस्गता पर आत्मेशर उपद्रष्टा स्वय दृग दक्ष का यज्ञ जब भगवान ने प्रकट होकर पूर्ण किया तब भगवान खुद कह रहे हैं सब देवताओं की साक्षी में कह रहे हैं अहम अहम विष्णु अयम ब्रह्मा ये ब्रह्मा जी अयम शर्वा ये शिव जी भगवान रुद्ध मैं नारायण विष्णु ये ब्रह्मा जी और ये शिव जी हम तीनों मिलकर जगत के कारण हैं इसलिए हम तीनों ही परमात्मा हैं भगवान कह रहे त्रयाणाम एक भावानाम ये कहने में तीन है वस्तुता एक ही त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्चि विराम जो इनमें भेद बुद्धि नहीं करता है भगवान कहते उसी मनुष्य को शांति मिलती है नहीं दूसरे को शांति नहीं मिलती है और भगवान उदाहरण भी दे रहे हैं, ध्यान से सुने यथा पुमा स्वांग शिरा पाण्ञा दिशु पारक्य बुद्धि कुरुते एवं भूते सुमत्परा भगवान कहते जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर के अंगों में अलग अलग अंग होने पर भी उनमें पृथक्ता की बुद्धि नहीं करता मस्तक का अलग कार्य है उसकी आकृति प्रकृति अलग है हाथों की अलग आकृति प्रकृति है अलग कार्य है पैरों की अलग आकृति प्रकृति है उसके अलग काम है लेकिन एक अंग के त्रस्कार से समूचे अंगी का तिरस्कार होता है इसी तरह से ब्रह्मा जी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है शिवजी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है क्योंकि ये हमारे ही तो अंग हैं हमसे अलग नहीं हैं अंग अंगी भाव से हमसे पृथक नहीं है मेरा ही स्वरूप ज्ञान में आई बात तो ब्रह्मा जी भी भगवत स्वरूप हो गए तो यदि कोई ये कह दे एक रूप से भगवान स्वयं तुलसीदास जी के रूप में क्यों भगवान ही ब्रह्मा जी बने ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि जी बने और वाल्मीकि ही तुलसीदास जी बने तो कोई इतना घुमा फिराने की बजाय सीधे सीधे कह दे कि भगवान ही तुलसीदास जी बने राम कथा गाने के लिए जिनकी कथा है उनको गाने के लिए उसमें भगवान ही बने इसमें कौन सा आश्चर्य है और ऐसा काव्य वेद तुल्य काव्य प्रणयन करना परमात्मा की ही सामर्थ्य है किसी की सामर्थ्य नहीं यह किसी कवि की सामर्थ्य नहीं हाँ एक बात दूसरे प्रसंग की है लेकिन कहे बिना हम रहेंगे नहीं कहेंगे जरूर हमारे इस देश के एक महान मानस के मर्मज्ञ विद्वान महापुरुष थे परम पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री रामकिंकर जी उपाध्याय श्री अखण्डानंदाश्रम में वे प्रतिवर्ष आते थे और एक दिन पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी उनकी कथा सुनने जाते थे और हमको भी वो स्वयं नहीं जाते तो हमको कहते जाओ पंडित जी श्री राम किंकर जी की कथा हो रही सुने यद्यपि श्री रामशिंकर उपाध्याय जी की कथा बड़ी गंभीर होती थी हमारे जैसे मंद बुद्धि और अल्पज्ञ प्राणी उनकी कथा के बहुत उत्तम अधिकारी नहीं थे थोड़ा भी ध्यान छूट गया उनकी कथा में तो कहीं से कहीं बात निकल जाती थी ऐसे विलक्षण वक्ता थे वो तो उनकी कथा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हुई पूज्य उपाध्याय जी की कथा और उनका अभिनंदन था उनको उपाधि से अलंकृत करने के लिए मथुरा के लोगों ने सभा की और उस सभा की अध्यक्षता पूज्य पंडित श्री रामकिंकर उपाध्याय जी के गुरुदेव अनंत श्री सम्पन्न परम पूज्य प्रात स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज स्वयं उस सभा के अध्यक्ष थे और सभा में अभिनंदन किया जाना था पंडित श्री उपाध्याय जी का श्री रामकिंकर उपाध्याय जी का तो जो मंच में प्रस्तावक होते हैं ना मंच संचालक प्रस्तावक तो उन्होंने बड़े विद्वान थे उन्होंने बड़ी भूमिका बनाई और कहा कि पंडित जी जो रामचरितमानस की पंक्तियों का अर्थ करते हैं जो व्याख्यान करते हैं तुलसी साहित्य का जो अद्भुत व्याख्यान करते हैं ऐसा व्याख्यान इतना गंभीर चिंतन स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नहीं किया होगा संचालक ने कहा इसलिए हम इन्हें युग तुलसी कहें या अभिनव तुलसी कहें तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है पूज्य पंडित श्री रामकिंकर उपाध्याय जी युग तुलसी हैं अभिनव तुलसी हैं और तुलसीदास जी ने भी जो चिंतन भावों का नहीं किया वो चिंतन इन्होंने किया इतना सुनते ही परम श्रद्धे पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने तुरंत माइक लिया और कहा कि मैं सभा के अध्यक्ष पद से अपने को मुक्त करता हूं मैं जिस सभा में विराजमान हूं और उसमें इस तरह की बात कही जाए ये मैं बिल्कुल शह नहीं करूंगा मुझे दुख है कि ऐसी सभा में आकर मुझे बैठना पड़ा तो महाराज सबके एकदम चेहरा उतर गया स्वामी जी ने कहा पूज्य स्वामी खंडानंद सरस्वती जी ने तुलसीदासी के जैसा महात्मा तुलसीदास के पहले भी नहीं हुआ तुलसीदासी के काल में भी नहीं हुआ और आगे भी तुलसीदास के जैसा महात्मा प्रकट नहीं होगा तुलसीदास से बराबरी कोई करेगा उपाध्याय जी तो उपाध्याय जी थे बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा महाराज जी ने और विनम्रता से उन्होंने अभिनंदन को स्वीकार किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आह क्या कहना आज संपूर्ण राष्ट्र कृतज्ञ है उनके प्रति बार बार हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं तो आदि कवि श्री ब्रह्मा जी और वह ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि बने इसलिए उन्हें आदि कवि कहा गया वेद के रूप में सबके लिए उपयोगी नहीं था वेद क्योंकि इतना गंभीर है कि सब उसके तात्पर्य को नहीं समझ सकते सबका अधिकार भी वेद में नहीं पर वही वेद जब श्रीमद वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ तो पठन दिजो वा ऋषभत्व मीयात सियो भूमि पतित्व मीयात वणिक जनह पण्य फलत्व मीयात जनच सूद्रोपी महत्व चारों वर्णों के लिए चारों आश्रमों के लिए समस्त नंदारियों के लिए परम परम उपयोगी हो गया और हमारे हमारी बात को अन्यथा मत लेना जैसे वेद वाल्मीकि रामायण के, के रूप में प्रकट होकर और अधिक उपयोगी हो गया और अधिक उपादेय हो गया ऐसे ही ब्रह्मा जी वाल्मीकि के रूप में प्रकट होकर और अधिक उपादेय हो गए ग्राह्य हो गए ठीक इसी प्रकार से वाल्मीकि के रूप से अधिक उपादेय वेद तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए तब हुए और वाल्मीकि रामायण से भी अधिक संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म का राष्ट्र का हित श्रीमद् रामचरित मानस के द्वारा हुआ इसलिए वेद की एक पंक्ति है असु ज्यायान भवती जायमान जब परमात्मा ज्यो ज्यो अवतार लेते हैं वो अपने मूल रूप से ज्यायान माने श्रेष्ठ हो जाते हैं तो वेद से श्रेष्ठ वाल्मीकि और वाल्मीकि से श्रेष्ठ तुलसी रामचरित मानस और ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ वाल्मीकि वह भले ही उनका अवतार है और वाल्मीकि से भी उत्कृष्ट गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अच्छा अब देखिए ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि बने और वाल्मीकि ही तुलसीदास जी बने और भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता नाभाजी कौन है कौन है साक्षात ब्रह्मा जी हैं और तुलसीदास जी और नाभा गोस्वामी जी दोनों एक काल के हैं मूल रूप में दोनों ही ब्रह्मा जी के अंश हैं ब्रह्मा जी के ही स्वरूप हैं एक भगवत गुणगान कर रहे हैं एक भागवतों का गुणगान कर रहे हैं और अपने ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी को सुमेरु के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं भक्तमाल ग्रंथ में नाभाग गोस्वामी जी महाराज भक्तमाल सुमेरु है तुलसीदास जी महाराज सब लोगों को सहज विश्वास नहीं होता है इसलिए सबके सामने कहने में संकोच रहता है लेकिन अधिकारी लोग तो निश्चित उस पर विश्वास करेंगे ही बड़ी छावनी अयोध्या जी में एक स्थान है परम श्रद्धे बाबा श्री रघुनाथ दास जी की छावनी बड़ी छावनी हमारे रामानंद संप्रदाय में जो लश्करी परंपरा है लश्करी तिलक उसकी मूल गद्दी है वो सनातन भगवान वहां विराजमान है और बाबा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र तो महाराज कितना अद्भुत चरित्र था शब्द नहीं है उनके लिए तो बाबा परम सिद्ध थे विद्या का गुरु स्थान था और सरय जी ने उनको शालिग्राम जी दिए थे जिनका नाम सनातन भगवान इतने बड़े शालिग्राम जी है दर्शन किए न है? आपने की बड़ी छावनी तो गए तो बड़ी छावनी में सनातन भगवान के दर्शन करिएगा अब की बार जाएंगे तो कितने बड़े सरयू जी ने दिए थे स्वयं सरयू जी ने उनको विशाल ग्राम दिए थे अब वहां खूब सेवा करते थे बाबा तो गुरु जी ने कहा कि यहाँ नहीं तुम्हारा दही चलेगी जाओ उधर चले जाओ तो सरजू किनारे जाकर बैठ गए वहां बड़ी छावनी होगी बाबा रघुनाथ दास जी के जमाने में ढाई हजार जोड़ी तो बैल थे कितने ढाई हजार जोड़ी का मतलब कितना हुआ पांच हजार पांच हजार तो बैल थे घाय कितनी थी बछड़ा बछिया कितने थे भैंस जिती बोलो वृंदावन बिहारी सब थे आश्रम के भीतर 25 कुआ थे कि कोई उपासा न रह जाए कोई भूखा न रह जाए यही हमारी उपासना है ऐसे बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज उनकी परंपरा सिद्धों की परंपरा है आज भी कान्य कुलोदभाव विप्र ही उनके पवित्र परंपरा में आचार्य पद पर अभिषिक्त होता है इसलिए वहां के श्री महंत के आगे लिखा जाता है कान्य कुब्जाचार्य लिखा जाता है उनके आगे वर्तमान जो कान्य कुचार्य हैं श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से भी पढ़े और हम भी पढ़ते थे वो भी पढ़ते थे साथ ही साथ एक साथ रहते थे तो पूज्य श्री सेवा पूज वाले गुरुजी से परम पूज्य गुरुजी श्री रामन प्रपन्नाचार्य गुरुजी से वो भागवत जी पढ़ने जाते थे और लौट के फिर महाराज जी से भी पूछते थे महाराज गुरु जी गुरुजी ने तो पढ़ा दिया हमारी समझ में तो महाराज जी पढ़ाते थे, थे तो उन्होंने एक बार ऐसे प्रश्न किया पूज्य परमंश जी महाराज भी उसमें उपस्थित थे हम, हम भी बैठे थे परमंश जी भी बैठे थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया महाराज जी से कि महाराज जी आदि कवि तो वाल्मीकि जी को कहा जाता है फिर भागवत जी के मंगलाचरण में आदि कवय स्वामी श्रीधरा श्रीधर पादने, आदि आदिकवय अर्थ ब्रह्मणे कैसे किया ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी आदि कवि हैं कि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं ये हमको बड़ा संदेह आदि कवि प्रथम काव्य वाल्मीकि रामायण है उसकी रचना करने वाले इसलिए आदिकवि महाराज जी बोले बाबरे आदि कवि माने केवल कविता करने वाला नहीं होता कवि शब्द का होता है विवेकी विज्ञान संपन्न को कवि कहा जाता है भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से प्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया इसलिए ब्रह्मा जी आदि कवि हुए और ब्रह्मा जी के ही अवतार वाल्मीकि हैं इसलिए आदि कवि के अवतार होने के कारण वाल्मीकि आदिकवि है और ये बोले ये बात तो हमको पहली बार सुनने में आई कि ब्रह्मा जी के अवतार वाल्मीकि जी हैं ब्रह्मा जी ही आदि कवि हैं महाराज जी बोले ब्रह्मा जी के अवतार वाल्मीकि जी वाल्मीकि जी के अवतार तुलसीदास जी और तुलसीदास जी के अवतार हम ऐसा उन्होंने अपनी वाणी से कहा और कहते ही तत्काल भावाविष्ट हो गए नेत्र अरुणवर्ण के हो गए नाशिका फूल गई कंठ भर आया प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए एकदम स्त हो गए दास भी था परमन थे वो भी थे थोड़ी देर में महाराज जी ने अपने को संभाल करके कहा हमारे जैसे कलिमल प्राणी अवतार नहीं हुआ करते हैं, ये तो हमने कहने में कह दिया कि सब अवतार ही अवतार है हम भी अवतार तुम भी अवतार सब अवतार कहेश बहुर रावण अवतारा जब रावण का भी अवतार होता तो क्या है अब सब अवतार ही है ये अवतारों का देश है ऐसा कर दिया तो पूज्य परमंशी ने कहा महाराज जी ने तत्व का प्रकाश किया पीछे से लीपा पोती कर दे बोलो वृंदावन बिहारी हम इस बात को मंच से कभी नहीं बोलते थे हम बड़ी छानी गए तो श्री जगदीश शास महाराज ने कहा कि आपको डर लगता है संकोच लगता है अब मेरा नाम लेके बोल देना मुझसे कहा था मैंने पूछा था मैं तो मानता हूँ आप मानो चाहे मत मानो तो तत्व दृष्टि से नाभाजी और गोस्वामी जी भी एक ही हुए हाँ हाँ धन्य है धन्य है हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं ऐसे दिव्य संतों का स्मरण करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा भारी उपकार उनके द्वारा हुआ हमारे यहाँ बामन द्वारा चारियों को सबको शब्दों में हम गोस्वामी जी के चरणों में वंदना करें हाँ वही सुनाए है।, है नमन पाद पद्म में सभी से प्रार्थनाएं हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की भाषा बहुत प्राजल बड़ी सरस सुबोध सरल और सबके लिए समझ में आने योग्य भाषा है तो एकदम समाहित चित्र से सब रसास्वादन करते हुए वैसे तो वक्ता को ही कीर्तन और श्रवण दो का लाभ मिलता है लेकिन बक्सर वाले महाराज जी की पद्धति की जो कथा है उसमें वक्ता के समान लाभ श्रोता को भी मिल जाता है वो भी गुणगान करता है आप लोग भी गाइए है नमन पाद पद्मो में बारंभार बाबा तुलसी कल कुटिल जीव मुस्तारे तुरहतार बाबा तुलसी है नमन पाद पद्म कल डबल डबल गाएंगे तो समय लगेगा इसलिए अंतिम पंक्ति सब लोग गाएंगे बाकी हम लोग एक साथ गाएंगे राजापुर की भरा धन्यब जन्म भूमि पहला करके माह धन्यव पद पा करके धन्य पिता परिवार गोत्र तुल धन्य जगत यश गा करके भारत धन्य भारती धन्या, मानस धन्य मानस सलिलना करके बेसल धन्य जिन जिनदाय चरित उदार बाबा तुलसी कल कु आपका भिन्न सर्व साधारण से जन्मक मुख बल्लिश दंत जो अशु प्रसिद्ध कविचारण से इतर भिन्न कवि कहा मुखाराम उच्चारण से प्रकृते अशुभ अभुक्त हुए करण अरुपारण से लेना आपता बहुत हुए वो पार बाबा तुलसी कल कुशिल जीव विचार राम पुत्र मुख कोत्रख न सके, तुलसी भी चल बसी आप सुधारख न सके दुनिया को भी दुनिया में भी बहुत दिनों तक रख न सके राजा मुड़के लोग आपका शांत पर फिर सके अब रहा एक श्री राम नाम आधार बाबा जीव नीतार पाय अन्य पूर्णा से विपदा भी वरदान मनी हरि प्रेरित गुरु नर हरिदास ने अचानक कृपा कृपाणि शेष सनातन की कहा भय विद्या वेद पुराण धनी मन आचान। रजू रसनावली पाए पति पुन जगे तुरत समिपत्नी से कृपार बाबा तुल जी कलि कुटिल जीवन विदार बसीबा बापता प्रेत से हनुमत का दर्शन पाया हनुमत कृपा राम दर्शन कर हुआ का धन पाया चित्रकूट के घाट का दोहा जन जन संाया रामचरित मानस प्रकाशहित तो परम पुण्य अवसर आया शिव कृपा पूरा सर की थी ग्रंथ तैयार बाबा तुलसी कलिपुटारे बाबा तुल का ग्रंथ पुत्र विप्रों ने अपमान किया स्वार्थ मलिन सब परमार्थ को सम्मान लिया किंतु उदीय मान दिन कर पर किसने जाप प्रदान किया हा पर किसने कर किया सत्यम शिवम सुंदरम लिख कर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया फिर दिखती गंथ में जय जय जयकार बाबा तुलती कल सुशिल जीव वि सिदासी महाराज जी इस साधन आरोप याद हुआ दानव को मानव करने का श्रेय आपको प्राप्त हुआ जो अनुगत हुए आपके उनका भव भय सकल समाप्त हुआ और सुलभ हुआ जग जीवत ही। चार बाबा सुनती करी कुटिल जीवने सारे चुरा न सके श्याम गौर पहरेदारों की पहले बचान सके पान सके भौतिक पदार्थ पर लिख भी जान सके चरण शरण प्रभु कर प्रभु की वे भूले अंग समान सके हा चरण शरण पाकर प्रभु की वे भूले अंग समान के मित्रया सदा का जन्म मरण दुख भार बा तुलसी परिपुटिल जीव निवार बाबा जीव नि मृतक विप्र की सहगामिनी को औचक आशीर्वाद दिया वो पुत्री सौभाग्यवती सुन विदवाने परिवार दिया पावा कहा सुहाग आ, बोले आप भजो कब को, को उठ रहे सब लोग निहार बाबा तुलती कलपुट जीव नि विस्तार बाबा तुल पाज पद मौने तक को काशी में कुलसी ने जीवन दान दिया मुसलमान दिल्ली पति ने घट धूप भेज आह्वान किया रख वृंदावन पर दृष्टि आपने दिल्ली को प्रस्थान किया प्रेत यो निकट केशव कविता मार्ग में कल्याण किया कर रामचंद्र चंद्रिका कविप सुधार बाबा तुलसी कलिपुट जीव में सारे का मद मर्दन कर श्री वृंदावन पग धारे राम कृष्ण एकत्व दिखा संकुचित भावना भ्रमकार सुन निज सुयत प्रसाद पाय नाभा स्वामी के भंडारे काशी आय गाय हरि गुण दीर्घकाल तक तन भारे अब दिव्य देह से करते जब सुबह बाबा तुलसी कल कुटिलीवारे सुवाल बाबा प्रतिभा कुछ प्रभुता अपनी नहीं दिखलाती यवना क्रांत सनातन संस्कृति चली कलिया काम कृपा की सात नहीं आती दूसर जन मन में प्रेम भक्ति हरियाली कैसे लाराजी पाहन ही में को सर तारुलती कल कुटिल जील तुअार बाबा सुलती है नमन पाद पद में मेवार पार बाबा सुलती कलि कुटिल जील बाबा शैव शाक्त ज्ञान से सुने शैव शाक्त वैष्णव अब तक आपस हाँ में लड़ते रह जाते कर्मी ज्ञानी योगी करी अभिमान अकड़ते रह जाते विषय पामर पति विषय के जाल जकड़ते रह जाते सिद्धांत कृष्ट संस्कृत के सद में करते रह जाते को कोता सबको सुलभ सकल बावा सुपितार बासी कलिकुटिल जीवन विवर बावा तुलसी है नमन पाद पद में बारमार बावा तुलसी कलिकुटिल जीवन कार एक छोटी सी बात कहें फिर आगे बढ़ें। को करता सबको सुलभ सकल श्रुति सार बाबा तुलसी वेद का सार सर्वस्व सिद्धांत ही मानो अपने साहित्य के रूप में तुलसीदास जी ने सनातन धर्मों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया पूज्य पात प्रात स्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे हमने पूज्य धर्मसंघ वाले गुरू के मुख से भी सुना अब पूज गुरुदेव भक्तमाली जी के मुख से भी सुना स्वामी श्री कृपात्री जी कहते थे कि महात्मा सभी उच्च कोटि के हुए इसमें संदेह नहीं है पर हमें सब महात्माओं की बाणी हमारे गले के नीचे नहीं उतरती है कलपात्री जी ने कहा सब संतों की बाणी हमारे गले के नीचे नहीं उतरती है केवल एक महात्मा तुलसीदास जी ऐसे है जिनकी सोलह आना बात हमारे गले के नीचे उतरती है क्यों एक वाक्य की क्या चले एक शब्द भी वैदिक सिद्धांत से, से अविरुद्ध ही कहा विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जो कुछ कहा सर्वथा शास्त्र सम्मत ही कहा श्रुति सम्मत ही कहा और परम श्रद्धे पुज सेठ जी कहते थे तुलसीदास के विचारों तुलसी से हम साढ़े पंद्रह आना सम्मत हैं। अरे सोलह आना क्यों नहीं साढ़े पंद्रह आना क्यों तो शेठ जी कहते थे कि उन्होंने ज्ञान को थोड़ा हल्का कर दिया और भक्ति को श्रेष्ठ किया ज्ञान पंथ कृपाण के धारा परत बारा लेकिन नहीं हमारा ऐसा विचार है कि अधिकारी भेद से ज्ञान कर्म उपासना तीनों ही मार्ग हैं और तीनों ठीक हैं तो इसलिए ये बात थोड़े बहुत कम गले उतरती है इसलिए साढ़े पंद्रह आना ऐसा शीर्ष श्री जयदैल गोविंदा जी कहते थे लेकिन उनका भी साढ़े पंद्रह आना कहना और श्री कृपात्री जी का सोलह आना कहना ये सामान्य बात नहीं है ये सर्वथा असामान्य बात है और इससे लाभ कितने को है धनी गरीब मूर्ख पंडित सबके मन माही जगह पाई दियाराम में सब जग जानी घर घर गूंजे तो आई नासिक आस्तिक उदासीन किसी पंथ के अनुयाई निर्विवाद निष्पक्ष समन्वय सभी के मन भारी यह अखिल विश्व की निज जाप परिवार बाबा तुलती कुटिल जीव नि बाबा तुलती मन पाद दर्शकों ने जिम्मे हरि को निज निज रुचि अनुरूप लखा तुम सर्वतो मुखी तव प्रतिभा में सब तब काम साधु साधु हित कवि हित कवि हाय निमित्त सहाय सखा ज्ञानी हित ज्ञानी भक्त नित भव्य भक्ति रस दिए सखा युक्ति नहीं यदि कहे स्वयं सरकार वा तुलसी कलिकुशिल जीव विस्तार है सुव नहीं यदि कहे स्वयं सरकार जीव वा इसमें कोई अतिशयोग नहीं लगता है स्वयं सरकारी तुलसीदार जी के रूप में आकर इतना जीव जगत का हित किए हैं नारायण ऐसी विमुख जीव की ओह निशा को दूर किया जन्म जन्म के पाप पुण्य पर्वत को तकना दूर किया प्रभु की चरण शरण पहुंचा कर संत चरण का दूर किया भक्ति भाव का शीता दे गुरुदेव भला भरपूर किया गई बाहिए भव सिंधु सुबार बाबा सुनती कलिपुटिल जीव में सारे सुबह सारे बाबा सुनती है नमन पाद पशु में जीवन सारे तुअारे बाबा सुनती कली कुटिल जीवन सारे तू अवतारे बानती कल कुटिल जीवन सारे तुवारे पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री तुलसी जयंती महामहोत्सव की जय सब संतन की जय परम पूज्य श्री मिश्र जी गुरु जी पधारे हैं गुरु जी के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और हमारे महाराज जी भी आ गए बाबा भी आ गए बड़ी कृपा की वाह श्री चित्तरंजन जी महाराज और नाम क्या है वैसे हमने नाम उसमें पढ़ा था हैं श्री हरे कृष्णदास जी महाराज पूरे परिकर से पधारे हैं एक बड़ी मंगलमयी सूचना जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन कर रहे थे उनके पाद पद्मों में उसी समय एक सूचना आई कि इसरो का चंद्रयान सफलता पूर्वक चंद्रमा पर लैंड हो चुका है तो पिछली बार एक बार वैज्ञानिकों का प्रयास कुछ विफल हुआ था उसकी पीड़ा पूरे राष्ट्र को थी आज सारा राष्ट्र गौरवान्वित है और ये स्वाभाविक संयोग की बात है कि इस राष्ट्र के इस धरती के महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की बधाई के रूप में ये शुभ संदेश हम सबको प्राप्त हुआ और इसको हम लोग खूब इसका अभिनंदन करते हैं राष्ट्र के जो वैज्ञानिक हैं उनका भी वंदन भी करते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं और उत्तम कुशल प्रशासक जो सब प्रकार से वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके इस देश को विज्ञान की दिशा में भी बहुत आगे ले जा रहे हैं उन शासकों को भी हम बधाई देते हैं उनको भी धन्यवाद साधुवाद देते हैं और निश्चित भारतवर्ष जैसे कहा जा रहा है कि जल्दी ही देश की विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति ये देश बन जाएगा ये भी बहुत अच्छी बात है धारा तीन समाप्त हुई राम मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त हुआ विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ महाकाल का भी भव्य पुनः निर्माण हुआ श्री बांके बिहारी जी भी इनका भी बहुत बृहद योजना है कि वो सब कार्य होगा बांके बिहारी का भी कॉरिडोर बनेगा बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं अयोध्या जी में तो सैकड़ों वर्षों में इतना विकास और इतना ध्यान किसी ने दिया ही नहीं जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी दे रहे हैं अपने जीवन काल में कोई इतनी बार अयोध्या नहीं जा सकता जितनी बार वो मुख्यमंत्री पद पर रहते महीना में कम से कम एक दो बार तो अयोध्या जी चले ही जाते हैं जब देखो तब तो मुख्यमंत्री जी अयोध्या जी बहुत अच्छी बात है कभी वाराणसी कभी अयोध्या इतने व्यस्त समय में भी वो समय निकालते हैं बहुत अच्छी बात है हम लोग खूब साधुवाद देते हैं बस एक बात पुनः पुनः हम कहना चाहते हैं ये सब बात ठीक है पर यह पूरी तरह ठीक तभी मानी जाएगी जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी हम तीसरी आर्थिक शक्ति नहीं भगवान की इच्छा से हम पहली आर्थिक शक्ति संसार की बन जाएं तो भी यदि भारतवर्ष की धर्म प्राण धरा पर वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय का रक्त गिर रहा है तो इस धरती के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि जिस पवित्र क्षण में पवित्र दिन में पवित्र समय में इस देश में गोवंश सुखी हो जाएगा महाभारत में लिखा है गुरु निष्टम गोकुलम यत्र श्वासान् निर्भय निर्भयम् निर्भयम निर्भयम् तम देशम पापम चाश्याप कर भगवान व्यास कह रहे हैं जहाँ गोवंश सुखपूर्वक पूर्वक बैठ कर के निर्भयता पूर्वक श्वास लेता है तो गोवंश के श्वास प्रश्वास के कारण उस संपूर्ण वायुमंडल का पाप ताप संताप समाप्त तो हो जाता है विराजेतन देशम वो पूरा क्षेत्र शोभा से दिव्य सात्विक आभा से युक्त हो जाता है और पापम चाश्यापकर्षती उसके उस पूरे परिक्षेत्र का पाप ताप संताप गो माताएं अपकर्षण कर लेती है गोवंश के सुरक्षित होने से क्या लाभ होगा गुरु जी के पास बैठा परमश जी को उधर है बगल में वहां बैठ वहां बैठ आप आसन लगा के बैठ जाएं परमन जी ऊपर जगह है श्री वृंदावन बिहारी लाल हाँ हाँ क्या कह रहे थे हमको याद ध्यान ध्यान दिलाए हाँ हम निवेदन कर रहे थे कि गोवंश के, के संरक्षित होने से समृद्ध होने से सुखी होने से सबसे बड़ा लाभ होगा ब्रह्मत्व की रक्षा हो जाएगी क्योंकि महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं धेनू नाम से प्राणा एकम जुधा कम गौ और ब्राह्मण का कुल एक ही था भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से इसको दो विभाग कर दिए एक में हविष्य की और कव्य की पितरों के कव्य की देवताओं के हव्य की प्रतिष्ठा गाय में कर दी और उस कृत्य को कव्य और हव्य के कृत्य को सविधि संपादित कराने की पात्रता मंत्रों की प्रतिष्ठा वेद की प्रतिष्ठा ब्राह्मण में कर दी तो गाय के रक्षित होने से ब्राह्मण रक्षित होगा गाय नष्ट हो गए गा। तो ब्रह्मत्व नष्ट हो जाएगा और तो हो गया ब्रह्मत्व नष्ट संस्कार नष्ट हो गए नाम मात्र के रह गए आप लोग कहेंगे ब्रह्मत्व की रक्षा क्या है केवल ब्राह्मण ही है और कोई वर्ण भारत में या दुनिया में संसार में और कोई मनुष्य नहीं है आधुनिक विचारक ऐसा तर्क दे सकते हैं उस संबंध में हमारा निवेदन है ब्राह्मण के सुरक्षित होने से संपूर्ण मानव जाति सुरक्षित हो जाएगी प्राणी मात्र के कल्याण की बात प्राणी मात्र के हित की बात प्राणी मात्र के की उन्नति की बात सोचने वाला जो तत्व है उसी को ब्राह्मण कहा गया वो भगवान की भी होती है वैचारिक दृष्टि से भी देखो तो शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न होने पर उसको पीड़, उसकी पीड़ा यहां होती है होती कि नहीं मास्तिक्स में उसकी पीड़ा होती कि नहीं और उस पीड़ा को दूर करने का चिंतन कहा यहीं आता है कि नहीं और उसका उपाय उस उपाय में किसकी प्रेरणा से लगता है मनुष्य किसी की प्रेरणा से लगता है इसका मतलब है समाज को अपने से अभिन्न मानने वाला ब्राह्मण है और प्रत्येक प्राणी को पीड़ा रहित बनाने की भावना रखने वाला ब्राह्मण है ऐसे ब्राह्मण का कल्याण होने से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा ब्राह्मण के गाय के संरक्षित होने से संपूर्ण प्राणी संपूर्ण प्रकृति संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षित होगा ब्राह्मण के सुरक्षित और सुखी होने से संपूर्ण मानव जाति सुखी समृद्ध और सुरक्षित होगी गाय के सुरक्षित होने से ब्राह्मण सुरक्षित होगा ब्राह्मण के सुरक्षित होने से वेद सुरक्षित होगा और वेद के सुरक्षित होने से वैदिक सदाचार धर्म जिसे सनातन धर्म कहते हैं वो सुरक्षित होगा वैदिक सदाचार के सुरक्षित होने से क्या होगा स्वेच्छाचारी व्यविचारी पामर पापात्मा संस्कार शून्य मनुष्यों का सर्वथा अभाव हो जाएगा जब वैदिक सदाचार की इस धरती पर प्रतिष्ठा हो जाएगी तब तो नारियों की पवित्रता अपने आप सुरक्षित हो जाएगी उपनिषद में है ना गुरुजी जी ने स्वैर स्वरिणी कुता न स्वैरा जब हमारे यहाँ वो राजा कहता है कि हमारे यहाँ कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है तो स्वेच्छाचारण स्त्री कहां से आई इसका मतलब है स्वेच्छाचारी पुरुष ही स्वेच्छाचारिण स्त्रियों का निर्माण करते हैं पुरुष सदाचारी हो ये माता तो भगवती जगदम्बा का स्वरूप है सतीत्व तो सुरक्षित होगा और सतीत्व के सुरक्षित होने से क्या होगा सतीत्व तो की जब सुरक्षा होगी तो लोभ रहित पुरुष दानशील पुरुष और सत्यवादी पुरुष किसी पवित्र पवित्रा सती साधी पतिप्राणा, किसी सदाचार संपन्ना माता के गर्भ से ही लोभ रहित पुरुष दानशील पुरुष सत्यवादी पुरुष जन्म लेंगे और तब यह श्लोक व्यासी का लग जाएगा गोभीर विप्रै वेद और सती सत्यवादी भी सत्य अलुप धैर्यर दानशील सत्यवीर धारियते मही तो एक गाय के सुरक्षित होने से सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा निश्चित ही बीता हुआ सत्तर वर्ष का शासन और इस समय का दस वर्ष का शासन वो दस वर्ष का शासन दस वर्ष से ही तो हुए कितना हुआ है चलो नौ वर्ष तो ये नौ वर्ष का जो शासन है उसका उसकी बराबरी पिछला इतना लंबा शासन नहीं कर सकता आज ऐसा शासन देश में रहा होता तो पता नहीं देश की स्थिति क्या होती बराबरी नहीं कर सकता ये बात बिल्कुल सही है लेकिन इसके बाद भी हम बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि सारी उपलब्धियां सार्थक तभी मानी जाएंगी जब धर्मप्राण प्राण भारतवर्ष की धरती गोवर्ध के कलंक से मुक्त हो जाएगी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं अपने समस्त पूर्वाचार्य चरणों में प्रणत होकर प्रार्थना करते हैं राष्ट्र में ऐसा पवित्र वातावरण पुनः जल्दी निर्मित हो जाए जो भारतवर्ष की धरती गोवर्धन के कलंक से मुक्त हो जाए व्यवस्थित राष्ट्रीय उसकी योजना बने और कार्य हो शब्दों के साथ हम गोस्वामी तुलसी राशि के चरणों में प्रणाम करते हैं आज तुलसी जयंती मनाई गई पौने सात हो गए आज उद्घाटन था इसलिए थोड़ी देर भी हुई थोड़ी देर हम लोग पाठ कर लेते हैं जो पाठ है और थोड़ी सी चर्चा भी कर लेंगे, जिसमें नियम बना रहे बाकी श्री वृंदावन विहारी लाल कहाँ से बोल दो हाँ रामचीर्त मानस में बालकांड दोहा संख्या सुनु रघुवंश कर सहज स्वभाव मन को धरे से प्रती मन केरी। ही सपने के सपने पर निया जिनके लहैया त्रिपुर दी थी नहीं पावी पर मनु जी थी मंगन लहैया जिनके आई ते नर बर तोब कही अनुजन मनसिय रूप लोभा मत कवि करु कै तवत ज़ित ज़ित ज़ित की तोर वत जकितोर मनुआ लोगवत नहीं जनुता से कमल जितनी सताओत तब सकिन लखाए श्यामल गोर बिली देखे कवि दे के देवरी जनुवचोरी लोचन मग राम प्रेम प्रेमस जानी कही न कही नही कठुमन सतु जानी लता भवन ते से प्रदर्शे अवसर दो लोभा जनु युग बिमल जलल पटल बिल भासीव सु नील पीत जल जाग करंखनी दूरबीत जित कुम करी के बाल तिलक क्रम बिंदु सुय श्रवण सु भग भूषण कविताए रोज लोचन रतना चिवकना सपोला आस लाख ले मन मोला जाए मोली पानी लोक बहु काम ल वा काम कलभ कर भुजबल पीवा कुमर समेत काम कर सोना का कुंवर कटी बुझोना के हरि कटिपट पीत धरम सुषमाशील निधान भानुकूल भूत पान धीरज एक जयल सयानी सीता बोली गई पानी गौरी गौरी कर ज्ञान करे पूरे किशोर दे कि ले तब नयन उगाए ख दूर बुद्विख दे राम के गएगा मेरी पिता परवस लक्ष्य दीपा सब कहीं मन वती सुनिया गाय मन जीती सुनतीयम तुम रड़ी बड़ी वीर राम प्री अपन पौ पितु बसुदानी देखन मिस मृग करू पोरी बह छवि नो जान कठिन शिव चाप विषूरती श्रीराम जय राम जय जय राम शरीरा क्यू श्यामल मूरती श्री राम जय राम जय जात जान की जानी श्री राम जय राम जय जय राम सुखा तो सुन खानी श्री राम जय राम जय जय राम परम प्रेम में प्रभु श्री राम जय राम जय राम चारु सित वन भोरी श्री राम जय राम जय जय राम बंजरण भोरी करोरी श्री राम जय राम जय जय राम जय जय गिरी वर राजशोरी श्री राम जय राम जय जय राम जय महेश मुख चंद्र चकोरी श्री राम जय राम जय जय राम जय गज भजन सदानंद माता श्री राम जय राम जय जय राम जगत जनमी दामी रुपिदाता श्री राम जय राम जय जय राम नहीं तब आदि अवसाना श्री राम जय राम जय जय प्रभाव तो वेद नहीं जाना श्री राम जय राम जय जय राम भव भव विभव पराभव कारिणी श्री राम जय राम जय जय राम विश्व विमोहनी स्वश विहारिणी श्री राम जय राम जय जय अति देवता सुतीय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 दो तीन दिनों से तीन दिनों से पुष्प वाच प्रसंग ही चल रहा है शामचरित मानस में वरन प्रभु आपन दसा विचार बोले शुचि मन अनुजन वचन समय अनुआ निश्छल निष्कपट जो महान भाव होते हैं वो कभी किसी से किसी भी प्रकार का छिपाव दुराव कर ही नहीं सकते क्योंकि वह उनकी प्रकृति ही नहीं होती है राम जी इतने सहज और सरल हैं कि उनके मन में कोई बात आई तो वह उस बात को छिपाते नहीं है उस बात को भी अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बोले शुचि मन अनुजन बचन समय अनुहार भैया बैठ जाओ तुम गुरु जी का दर्शन बंद हो रहा है तुम्हारे खड़े होने से बैठ जाओ अशुचि मन में ही छिपाव दुराव होता है शुचि मन जो होता है उसमें छिपाव दुराव नहीं होता एक बात है तो प्रसंगांतर उसको आप मानेंगे लेकिन वो प्रसंगांतर नहीं है वर्तमान के लेखन में और प्राचीन लेखन में भेद क्या है महर्षि वाल्मीकि ने भी लिखा भगवान कृष्ण द्विपन व्यास जी ने तो बहुत कुछ लिखा और लिखना आज भी बंद नहीं है आज भी लोग लिखे चले जा रहे हैं लेकिन आर्थ लेखनी में और वर्तमान की लेखनी में अंतर क्या है जैसे निश्चल निष्कपट भाव से अपने जीवन के किसी भी इतिहास की घटना के सभी पक्षों को उजागर जैसे ऋषि मुनि महापुरुषों ने किया है वैसा उजागर आज का कोई विद्वान लेखक नहीं कर सकता है इसलिए आज के लेखक बड़े से बड़े विद्वान ही क्यों न हो उनमें आरषत्व नहीं आ सकता है आरषत्व तो भगवान व्यास वाल्मीकि की लेखनी में ही आएगा अतः व्यास वाल्मीकि के सिद्धांतों से तथा अनुप्रणित जिनकी लेखनी है उसमें भी आरसत्व आ जाएगा आज हम अपने जीवन की कुछ घटनाएं, जिनमें न तो हमारा साधन है न हमारा पुरुषार्थ है केवल हरि हरिगुरु संतों की अहित्व की कृपा ही उस अनुभूति के मूल में है पर उसको हम अपना व्यक्तिगत साधन अपनी व्यक्तिगत अनुभूति मानकर उसका खूब बड़ा चढ़ाकर प्रकाश करते हैं, और हमारे जीवन की अपनी ऐसी कमियां जिन दोषों के कारण इतना छिपाव दुराव है तो हमारे भीतर विश्व ज्ञान का विरुद्ध भक्ति का वैराग्य का मन में भी छिपाव दुराव का अब चाहे लक्ष्मण जी के साथ और तुम्हारा मन इसकी जो तो आकृष्ट हो रहा है महर्षि को पता चलेगा तो शराब दे तुमको उस समय महाराज कहते हैं दुष्ट दुष्य दिया और ये भी है कि की शक्ति ती यह भी अवतार ग्रहण करेंगे आला शक्ति है है। को देखने के लिए होते हैं। तो एक प्रेम एक कहे प्रेम सारणी होता है जी कहते थे भक्तमान द्विपक्षीय व्यवहार होता है बताए प्लाचल से देखो एक अंगी प्रेम है स्वार्थी प्रेम नहीं चातक का स्वादी जल मछली नहीं से पर मनी ऐसी प्रेम और का प्रेम गड्ढे में होता है सहृदयों का जब प्रेम होता तो यह संभव नहीं है और के में तो बनी हृदय में श्री रघुनाथ जी के स्वरूप को विराजमान करके आती हैं, श्री गौरी जी का पूजन करती हैं। गौरी तुलसी भवानी पूरी पूरी तमी क्या बढ़िया मुदित मन मंदिर क्यों क्योंकि प, तो रघुनाथ जी के इसी नाम का बहुत अनुसंधान करते हैं श्री किशोर जी हनुमान जी ने सोचा माता जी विश्वास ही नहीं करती हैं वाल्मीकि है? में तो लिखा है यदि वाचम वदिश्यामी द्विजातिर्व संस्कृताम रावणम मन माना सीता भीता भविष्यति द्विजातियों के समान विशुद्ध संस्कृत में बोलूंगा तो कहेंगी रावण बड़ा पंडित था ये रावण तो कहीं बानरवेश में नहीं आया है। इसलिए अवध क्षेत्र की जो अंचल की भाषा थी उस भाषा में हनुमान जी ने किशोर जी को रामचरित्र सुनाया ऐसा वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं फिर भी विश्वास नहीं होता कैसे विश्वास होगा तो जो गौरी जी ने नाम दिया था वही नाम हनुमान जी ने किशोर जी के सामने लिया किशोर ये पक्का राम जी का सेवक है मोहर लग गई राम दूत में मा तू राम दूत में मातु जान गी सख शपथ करू की राम जी का दूत है ये करुणाधान की शपथ है बोले हाँ तो पक्का हो गया कि तुम राम जी के पक्के सेवक हो श्री किशोरी जी लौट करके अपनी माता के निकट आ गई हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी पुष्प तुलसी विल्व पत्र दूरवा आदि लेकर के गुरुदेव के निकट आए अत्यंत निर्मल निश्चल हृदय से राम जी ने सारी बात गुरु जी के चरणों में निवेदित कर दी राम कहा सब कौशिक पाहीं सरल सुभाव छल नही राम जी का प्रत्येक आदर्श प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकरण आज लोग कहते हैं कि हम भगवान की शरणागत हुए हमारा संकट दूर नहीं हुआ हम अमुक संत के अमुक महापुरुष के से जुड़ गए उनके शरणापन्न हो गए हम तो जैसे पहले थे वैसे ही। अरे तुम अपनी ओर देखो तो सही तुमने अपने में परिवर्तन कितना लाया है ये तो विचार करो और जब सर्वथा निश्चल निष्कपट भाव से बिना किसी छिपाव दुराव के सारी बात अपने गुरुदेव के चरणों में निवेदित कर दी तो गुरु जी को केवल यहाँ से आशीर्वाद नहीं निकला रोम रोम से सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन चु आज तो आशीर्वाद तक ही रहने दीजिए धनुष तो अभी भी रह ही गया कल टूटेगा धनुष कल विवाह होगा कल धनुष टूटेगा बारत आएगी इसलिए थोड़ा और धैर्य धारण करें हम तो सुधीर जी को कह दिया था कि हाँ बुला लेना लेकिन चलो एक आध दिन और रुकना पड़ेगा ऐसे थोड़ी ब्याह कोई इतने जल्दी ब्याह होता है कहीं विवाह तो समय ऐसी होगा भगवान का अब समय साढ़े सात हो रहा आप लोग कहें तो आज भी हम आगे तक ले जा सकते हैं एक दो घंटे और बोल सकते हैं लेकिन आज आप लोगों को श्रम भी अधिक हुआ है अभी तुलसी अर्चन भी होना है और भी बहुत से कार्य बाकी हैं इस कारण से हम यही साढ़े सात बज रहे हैं यही कथा का विराम करते हैं और कल प्रातः साढ़े नौ बजे से यहाँ रास लीला का समय सुनिश्चित हुआ है बड़ी सुंदर रास लीला श्री स्वामी श्री राम शर्मा जी की जो मंडली है उनके पुत्र श्री कुंज बिहारी शर्मा जी उसका बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं लगभग बत्तीस दिन श्री गौरांग लीला हुई बड़ी अद्भुत हुई गौरांग लीला अनुपम और अद्भुत अद्भुत बहुत सुख मिला और अब रास लीला का क्रम चल रहा है तो उधर के मोहल्ले वाले लोग तो लाभ ले रहे थे अब ठाकुर जी ने इस मोहल्ले में कराया है तो यदि माइक की व्यवस्था ठीक हो दूर तक हमारी आवाज जा रही हो तो जा रही है तो आवाज जा रही हो तो हम पूरे इस दुर्गापुरम और कौन कौन सी कॉलोनी है हम तो है पानी दुर्गापुरम और चार संप्रदाय रंगजी का बगीचा और गोरा नगर कॉलोनी जितना भी आगे पीछे है सबको हम झरा न्यौता दे रहे हैं अब खूब बड़ा हॉल है आप लोग प्रेम से बैठ सकते हैं अभी कुछ थोड़ी सी तकनीकी बिजली की, की समस्या है वो जैसी समाधान होगा तो इसमें तो बहुत ठंडक है इस भवन में ज्यादा ठंड अभी तो थोड़ा गर्मी भी लग रही होगी आप लोगों को है क्या चल अच्छा हां तो अब प्रेम से आप लोग प्रस्थान करें श्री राम जय राम जय जय राम लोगो ने अचन के लिए तुलसी नहीं ली है जब तक आरती हो रही है आप लोग तुलसी ले आए और अर्चन के लिए पर्याप्त जगह है फैल करके सब लोग बैठ जाए रतने सर इन महा ज्वाला मानिने न महा सर्वोपचार्थ गन्धाक्ष पुष्पाणी रामायण ओ माँ तेरा मायण दे is se anusaran राम गावत वत संगत भवानी मुझे व्यास आदि कवि मरज बखानी का भगत दलन रोग भवन मुर्मी आप दात तब बिजुल आरत